बात आज से तकरीबन बीस साल पहले की है लखनऊ के बॉर्डर पर मौजूद एक घर के भीतर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था अंधेरा हो चुका था एक घर के आंगन में कुछ लोग आवाक होकर खड़े थे जमीन पर एक अधेड़ उम्र की औरत की से सनी लाश पड़ी हुई थी उसके गले में रोड घुसने की वजह से खून भयानक तरीके से बह रहा था लाश के आगे एक तेरह चौदह साल की लड़की घबराई हुई खड़ी थी उसने अपने सामने खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरफ देखकर गिड़गिड़ाते हुए कहा मास्टर वो बॉस ने मुझे बचाने के लिए ये किया है वो ये सब करना नहीं चाहते थे मुझे माफ कर दो माफ कर दो मास्टर इस लड़की का नाम मीरा ठाकुर था और ये मास्टर की पत्नी के मर्डर के बाद मास्टर से मुख्तार खान के गलती की माफी मांग रही थी चुप करो वो साला खून करके भाग गया और तुम उसके लिए माफी मांग रही हो मास्टर ने मीरा की तरफ देख गुस्से से भरे लहजे में कहा तुम चाहती हो कि मैं उसे माफ कर दू कभी नहीं अब वो कोई बच्चा नहीं रहा साले को ढूंढ के मैं काटूंगा मिल जाए बस अपनी पत्नी की लाश देखकर मास्टर की आंखों में बदले की साफ दिखाई दे रही थी निश्चित रूप से अगर उस वक्त में देखकर घबरा उठी मास्टर मास्टर मैं झूठ मैं बोल रही थी बॉस ने कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ नहीं किया ये खून मैंने किया है गलती से मुझसे मर्डर हो गया था तो बॉस ने मुझे बचाने के लिए इल्जाम खुद के ऊपर ले लिया है आप आप उनको छोड़ दीजिए जो सजा देनी हो मुझे दीजिए मैं गुनागार हूँ आपकी मीरा ने मास्टर के आगे घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ जोड़ते हुए कहा मीरा तुम ये क्या कर रही हो इस लड़के का नाम अजय था जो कि मीरा के बगल में ही खड़ा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तुमने, तुमने मर्डर कर दिया गलती से ठीक है तुमने मर्डर किया है मान लिया मैंने लेकिन फिर भी उस कमीने को ढूंढना जरूरी है ताकि सच्चाई तो पता लग सके मास्टर ने फिर गुस्से से मीरा को जोर की लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं फिर मास्टर ने वहां खड़े अजय और जोधन की तरफ देखते हुए कहा अच्छा तुम लोग जरा इसका ध्यान रखना भाग ना पाई तब तक मैं मुख्तार कुछ समझ नहीं आया उसने चिल्लाते हुए जोधन को रोकने की कोशिश की सोले तेरी तो मास्टर ने जोधन का हाथ अपने गले से हटाकर उसे दूर धकेलते हुए कहा जोधन दूर जाकर गिर गया और फिर मास्टर ने अपने हाथ से वही लोहे का रॉड उठा लिया जिससे कि मुख्तार ने मास्टर की पत्नी का खून किया था जोधन जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और फिर भागते हुए मास्टर करीब पहुंचा वहां पहुंचकर उसने जोधन को धकेलकर उसके हाथ से रॉड छीनकर फेंक दिया और एक बार फिर से उसने मास्टर का गला पकड़ लिया अगर ये नहीं मरा तो फिर ये साला मीरा और बॉस दोनों को मार देगा जोधन ने चलाते आज हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है भले ही अजय बहुत घबराया हुआ था लेकिन फिर भी वो तेजी से भागते हुए आगे आया और वो भी मास्टर के ऊपर टूट पड़ा जोधन ने मास्टर का गला दबाना शुरू कर दिया जबकि मीरा ने किसी भी हालत में खुद को बचा ना पाए बारिश हो रही थी ना, अचानक से हर्ष ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा मैंने शाम को ही कह दिया था की आज बारिश होगी शाम से मौसम खराब हो रहा था विक्रांत इस वक्त खिड़की के पास खड़ा था और बाहर पड़ रही बारिश की बूंदों को बड़े ध्यान से निहार रहा था अब तक बारिश काफी तेज हो चुकी थी विक्रांत इस मौसम को देखकर काफी भावुक हो रहा था उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा बारिश का मौसम तो नहीं है फिर भी कहीं भगवान हमें इस बारिश के जरिए ये तो नहीं बताने की कोशिश कर रहे कि हमने आज न्याय किया है आज ये केस सॉल्व हो जाने के बाद कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाली है हाँ सर हर्ष ने अभी सीरियस होते हुए कहा बताया सर जिस दिन रोही की माँ की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी उस दिन भी बारिश हो रही थी बेमौसम बारिश हुई थी उस दिन भी और सड़क पर बारिश की ही वजह से उसकी गाड़ी स्लिप हुई थी सच में कितना बड़ा इत्तेफाक है ना उस दिन भी बेमौसम बारिश हुई थी और आज भी विक्रांत ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपना सिर हिला दिया अच्छा सर एक बात पूछूं। मुझे समझ नहीं आया हर्ष ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत ने अपना मुंह खिड़की की तरफ से हटाकर हर्ष की तरफ कर लिया और बड़ी उत्सुकता उस से उसकी तरफ देखते हुए बोल पड़ा हाँ पूछो क्या हुआ सर जब हम लोग मुख्तार को अरेस्ट करने के लिए गए थे तो उसने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी आप उसे आग से बचाकर बाहर ले आए थे और आप जले भी नहीं हे भगवान विक्रांत ने अपना माथा पीट लिया तुम्हारे अंदर ये कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है जब भी कुछ अच्छा होता है तो तुम उसमें अंगुली करना शुरू कर देते हो अच्छा इधर आओ इधर आओ विक्रांत ने हर्ष को अपने पास बुलाया और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला बेटा ऐसा हुआ की एक बार में हिमालय गया था तपस्या करने तो वहा मैंने तपस्या की फिर अपने ब्रह्मा जी प्रकट हुए बोले वत्स क्या वरदान चाहिए मैंने कहा बॉस ऐसा है अपन को वो फायर प्रूफ बनना है फिर वो बोले अरे ये तो अग्नि देवता का डिपार्टमेंट है तुमने गलत भगवान की पूजा कर ली है तुमको अग्नि देवता वाले मंत्र का जाप करना था मैंने बोला भगवान अपन पुलिस में है ज्यादा टाइम नहीं रहता और आग वाग में कूदना भी पड़ जाता है तो प्लीज अभी आप थोड़ा अग्नि देवता से बात करके मेरा काम सेट करवा दो फिर ब्रह्मा जी बोले अच्छा रुको उनको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ फिर उन्होंने अग्नि देवता को कॉन्फ्रेंस में लिया और तुरंत मेरी उनसे बात करवा दी अग्नि देवता बोले ब्रह्मा जी और मैं तो भाई भाई है मतलब तब से मुझे आग का कोई असर नहीं होता अब अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो चलो एक साथ दोनों आग में चलते हैं। फिर देख लेना के सच बोल रहा हूँ झूठ और अगर तुझे भी फायर प्रूफ बनना है तो फिर हिमालय जाने की तैयारी कर ले विक्रांत की बातें सुनकर हर्ष भी बहुत चक्कर रह वो विक्रांत की तरफ अजीब से नजरों से देखने लगा वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन विक्रांत के सीनियर होने के नाते कुछ बोल नहीं सका हे अरशद मेरे फोटो क्लिक करना अचानक से वहां अनुष्का भी पहुंच गई उसने अपने गले में तमिल स्टार को एक धागे से लटका रखा था अभी स्पेशल टीम को यह तमिलस्टार एविडेंस के तौर पर पुलिस को सौंपना था दरअसल नियम के अनुसार तो अब तक तमिलस्टार पुलिस डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाना चाहिए था लेकिन चूंकि तमिलस्टार को सेंट्रल सी की टीम ने बरामद किया था ऐसे में जब तक इन्हें सेंट्रल सीआईडी से, डी के हेडक्वार्टर से ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक ये लोग पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। अच्छा है ना कितना सुंदर लग रहा है? अनुष्का इसे अपने गले में पहनकर कई सारे एंगल से फोटो क्लिक करवा रही थी फिर उसने इसे अपने हाथ में लेते हुए कहा तमिल स्टार इसका इतिहास बहुत पुराना है ना जाने कितने राजाओं को इसने गद्दी पर चढ़ते और उतरते देखा है ना जाने कितनी रानियों के गले में पड़ा रहा होगा तमिल स्टार के साथ दर्जनों फोटो क्लिक करवाने के बाद अनुष्का ने इसे विक्रांत की तरह बढ़ाते हुए कहा सर आइए ना आप भी फोटो क्लिक करवाइए ना मेरे साथ वरना एक बार एविडेंस जमा होने के बाद ये फिर हमें कभी नहीं देखने को मिलेगा अच्छा है देखने को नहीं मिलेगा तो दूर रखो इसे विक्रांत ने अपना कदम पीछे खींचते हुए कहा यह बहुत अनलक्की है जिसने जिसने इसे अपने पास रखा है वो या तो तबाह हो गया या फिर जान से हाथ धो बैठा है हाँ, सही बात मैंने पहले भी सुना था तमिल जिसने जिसने अपने पास रखा था वो तबाह हो गया पहले जितने राजा थे और जितने लोगों ने अपने पास तमिल सार रखा था वो सब दुश्मन के हाथों मारे गए थे हर्ष ने बताया क्या यार कमाल कर हो अभी तुरंत ही मैंने इसके साथ फोटो क्लिक करवाई और आप लोग इस तरह की बात कर रहे हो अनुष्का ने विक्रांत और हर्ष की तरफ देखकर घूरते हुए कहा बहुत गंदे हो यार आप लोग